मुख्तार खान ने आगे की कहानी बताना शुरू कर दिया शायद मैं बचपन से अकेला रहा था या फिर मैंने तब तक काफ़ी टाइम पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी करते हुए डेड बॉडीज के साथ बिताया था इस वजह से मैं खुद को बहुत अकेला फील करता था और जब मैं किसी का मर्डर करता था तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था मर्डर करना मेरी हॉबी बन चुकी थी इसके बाद मुख्तार खान ने आगे अपने काम के बारे में बताना शुरू किया पोस्ट हाउस में नौकरी करते वक्त ना तो वहाँ कभी मुझे सुकून मिला और ना ही कभी मेरा दिमाग स्थिर रहने पाता था रोजाना किसी न किसी की लावारिस लाश मिलती रहती थी परिजनों का रोना पीटना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कभी कभी तो इतनी डेड बॉडीज इतनी बुरी कंडीशन में होती थी कि उसे देखकर ही दिमाग खराब हो जाता था शुरू शुरू में तो मैं काफी दिन तक वहाँ काम करने के बाद मुझे रातों को नींद तक नहीं आती थी मैं सो नहीं पाता था लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बनती चली गई कि मुझे अपने काम में मजा आने लगा सबसे ज्यादा मजा तो मुझे डेडबॉडी पर केमिकल लगाकर उसे सुरक्षित सेफ रखने में आता था मैं अक्सर खुद के द्वारा रखी हुई डेड बॉडीज को जाकर चेक किया करता था उन्हें घंटों देखता रहता था मेरा इस काम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया कि मैं अब डेड बॉडी को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा था इतना इंटरेस्ट आ गया था कि हमेशा इसी चीज़ के बारे में सीखने और जानने की कोशिश करता रहता था फिर में बाद में जिन औरतों को मारता था उनकी डेड बॉडी पर भी केमिकल लगाकर उसे कई दिनों तक अपने पास रखता था उस दिन बाद बॉडी को फेंक देता था लेकिन कटे हुए सिर को मैं कभी नहीं फेंकता था उसमें केमिकल लगाकर मैं हमेशा अपने साथ रखता था मुख्तार ने अपना सिर हिलाते हुए चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन लाते हुए कहा आज मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता है लेकिन उस वक्त मुझे बहुत मज़ा आता था शायद मैं तब पागल था मैंने ऐसे केमिकल्स के ऊपर बहुत रिसर्च की है न जाने कितने पैसे भी खर्च कर दिए थे अब तक मेरी जिंदगी बहुत ठीक हो चुकी थी मैं ठीक ठाक कमाई भी करने लग गया था और जितने पैसे मुझे मिलते थे उससे अपनी मूल जरूरतें पूरी करने के बाद मैं इन्हीं सब चीजों पर खर्च कर देता था भले ही मैं काफी दिन के गैप के बाद मर्डर करता था लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर लगा रहता था इस वजह से मैं एक जगह पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था हमेशा अपना स्थान बदलता रहता था मेरी जिंदगी ऐसी ही हो गई थी मर्डर करना डेड बॉडी को सेफ रखने वाले केमिकल के बारे में रिसर्च करना और फिर मर्डर के बाद बॉडी के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करना और हमेशा अपना शहर बदलते रहना मेरे पास अपनी गाड़ी थी और पैसे भी तब तक ठीक हो गए थे ऐसे में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था और मैं जिस जिस शहर में जाता था अपने साथ कटे हुए सिर लेकर भी जाता था इसके बाद मुख्तार खान ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सब कुछ ऐसा ही चल रहा था साल उन्नीस तक सब कुछ ठीक था फिर उन्नीस में मुझे एक बार फिर से अपने शहर लखनऊ की ओर अपने साथियों की याद आ गई मुझसे नहीं रहा गया मैं अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ के लिए निकल पड़ा सालों बाद अपने शहर वापस लौटा था दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था मैं गाड़ी लेकर सीधे अपने पुराने घर पहुंच गया वही घर जो कब्रिस्तान के सामने बना था और जहां पर मैं और जोधन बचपन में रहा करते थे वही घर जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी इसी घर में मैंने अपना पहला मर्डर किया था अब यहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले बड़े ध्यान से मुख्तार की बातें सुने लगे सभी को आगे की कहानी जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता हो रही थी मैं घर के पास तो पहुंच गया लेकिन मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी पहले तो मुझे लगा कि शायद अब वहां पर कोई नहीं रहता होगा लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर रहता है लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी मैं तकरीबन चार पांच घंटे बाहर अपनी गाड़ी में बैठा रहा और लगातार मेरी नजर उस घर को देखती रही इसके बाद मुख्तार ने थोड़ा भावुक होते हुए आगे कहा फिर पांच घंटे बाद घर में से मुझे एक आदमी आता दिखा उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी मुझे इस आदमी को पहचानने में दो सेकंड भी नहीं लगे वो मेरा दोस्त मेरा भाई जोधन था। जिसके साथ मैंने अपना पूरा बिताया था जोधन ने भी मुझे तुरंत पहचान लिया हम दोनों एक दूसरे के गले में लिपट कर बहुत देर तक रोते रहे एक दूसरे का हाल जाना खूब बातें हुई नए पुराने सारे कस्से कहे हम दोनों ने इंटेरोगेशन रूम में किसी की की आवाज आने लगी सबने मुड़कर देखा तो पता चला वहां रूही की आंखों में से आंसू भरे नजर आ रहे थे और वो अपने काफी मुश्किल हो रहा था फिर उस रात में जोधन के साथ ही रुका और उसने मुझे सब कुछ बताया मुख्तार खान ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मेरे भागने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ था ये सब मुझे इतने सालों के बाद पता चल रहा था जोधन ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद मीरा ने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने उससे करने के लिए कहा था उसने पुलिस को यह बता दिया कि मैंने ही मास्टर की वाइफ का मर्डर किया था उस वक्त तो जोधन और मास्टर किसी काम से बाहर गए हुए थे तो जब मास्टर घर लौटकर आया और उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया तो फिर उसे भी हार्ट अटैक हो गया जोधन और अजय किसी तरह से उसे लेकर हॉस्पिटल भागे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई मास्टर के मरने के बाद जोधन ने उसकी जगह ले ली उसने अपने साथ अजय और मीरा को रखा था जोधन उस वक्त चोरी की दुनिया में अपना नाम बनाने लग गया था धीरे धीरे उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी फिर तब तक अजय और मीरा भी बड़े हो गए थे हो गए थे मीरा ने अजय से शादी कर ली और फिर उन दोनों की एक बेटी भी थी उन लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर हराम अजय ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलने लगा और ये बात मीरा को भी पता लग गई फिर एक दिन अजय उस दूसरी औरत के साथ किसी होटल में रुका हुआ था जैसे ही ये बात मीरा को पता चली वो गुस्से में आकर अजय को रंगे हाथ पकड़ने के लिए फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जाने लगी रास्ते में बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई जिस औरत के चक्कर में था उसने भी उसको धोखा दे दिया उसने अजय से पैसे एटने शुरू कर दिए जब बाद में अजय ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने अजय की बेटी को किडनेप करने की भी कोशिश की थी अब बताओ भला में उसे कैसे छोड़ सकता था इस वक्त मुख्तार खान ये सब बातें इस अंदाज से बता रहा था जैसे मानो वो कोई सीरियल मर्डर नहीं बल्कि कोई आम इंसान है बाद में अजय को किसी केस के चलते जेल जाना पड़ा तब अजय ने जोधन को बुलाकर अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे दे दी उसने जोधन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाता है तब तक वो उसकी बेटी का ख्याल रखे फिर मुख्तियार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जोधन ने मुझे बताया जब अजय की बेटी को किडनेप किया गया था तो उस वक्त अजय जेल में ही था तब अजय ने ही जोधन से मिलकर उससे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि मीरा की मौत हो चुकी थी और अजय भी जेल में था इस वजह से जोधन ने अजय की मदद करने का प्रॉमिस किया पहले तो जोधन अजय की बेटी को लेकर उसके घर जाना चाहता था वो अजय की बेटी को उसके घर वालों या किसी रिश्तेदार के यहाँ रखना चाहता था लेकिन फिर पता चला कि अजय का कोई खास रिश्तेदार नहीं है एक दो लोग थे भी तो अजय उनके यहाँ अपनी बेटी नहीं रखना चाहता था अजय ने जोधन को बताया कि उसके बहुत सारे दुश्मन हो चुके हैं और उसके ऊपर काफी कर्ज भी है ऐसे में अगर किसी को उसकी बेटी के बारे में पता चल गया तो वो लोगों से मार भी सकते हैं। इसलिए अंत में जोधन को अजय की बेटी को अपने पास रखना पड़ा इस वक्त सब लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे सब बड़ी उत्सुकता से उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे फिर वहाँ जेल में अजय की मौत हो गई उसने सुसाइड कर लिया था मुख्तार ने आगे बताया क्या सुसाइड लेकिन पुलिस रिपोर्ट में तो उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है रूहि ने तुरंत ही कहा नहीं हार्ट अटैक नहीं था पहले हमें भी यही लगा था लेकिन जोधन को शक हो रहा था कि अजय की उम्र इतनी कम है और पहले भी कभी कोई हार्ट अटैक उसे आया ही नहीं था तो भला ऐसे कैसे हो सकता है फिर उसने अपने तरीके से पता किया तो पता लगा कि अजय ने जेल के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी सुसाइड का केस बनने पर जेल प्रशासन को दिक्कत हो जाती इसलिए उन लोगों ने अजय की मौत का कारण हार्ट अटैक बता दिया वैसे भी उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं फिर भला कौन उसके लिए लड़ता जैसे मुख्तार ने यह बात कही रोही फूट फूट कर रोने लगी वो काफी देर से अपनी भावनाओं पर काबू करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब यह उसके बस के बाहर हो चुका था मुख्तार कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुलिस ऑफिसर अचानक से रोने क्यों लगी सुसाइड क्यों किया था उसने कुछ पता है अनुष्का ने मुख्तार की तरफ देखते हुए कहा पछतावे में उसने मीरा को धोखा दिया था ना और फिर मीरा की मौत हो गई थी मीरा की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा था और इसी पश्चाताप में उसने आत्महत्या कर लिया मुख्तार ने जवाब दिया अब बताइए आप लोग जिसकी वजह से दो दो लोगों की जान चली गई मेरे दोस्त की जिंदगी खत्म हो गई उसे भला मैं कैसे छोड़ देता मैं फिर से देहरादून पहुंच गया क्योंकि वो औरत भागकर वहीं रह रही थी फिर मैंने उसे अपने तरीके से अंजाम तक पहुंचाया